संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व महर्षि वशिष्ठ की क्षमा पाद की कथा गंधर्व राज कहते हैं अर्जुन राजा इक्ष्वाकु के वंश में कलमास पाद नाम का एक राजा हो गया है एक दिन की बात है वह शिकार खेलने के लिए वन में गया लौटने के समय वह एक ऐसे मार्ग से आने लगा जिससे केवल एक ही मनुष्य चल सकता था वह थका माँदा और भूखा प्यासा तो था ही उसी मार्ग पर सामने से शक्ति मुनि आते दिख पड़े शक्ति मुनि वशिष्ठ के सौ पुत्रों में सबसे बड़े थे राजा ने कहा तुम हट जाओ मेरे लिए रास्ता छोड़ दो शक्ति ने कहा महाराज सनातन धर्म के अनुसार छत्री का यह कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ दे इस प्रकार दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई न ऋषि हटे और न राजा राजा के हाथ में चाबुक था उन्होंने बिना सोचे विचारे ऋषि पर चला दिया शक्ति मुनि ने राजा का अन्याय समझकर उन्हें श्राप दिया कि अरे निपाधम तू राक्षस की तरह तपस्वी पर चाबुक चलाता है इसलिए जा राक्षस हो जा राजा राक्षस भावाक्रांत हो गया उसने कहा तुमने मुझे अयोग्य श्राप दिया है इसलिए लो मैं तुमसे ही अपना राक्षसपना प्रारंभ करता हूँ इसके बाद कलमास पाद मुनि को मारकर तुरंत खा गया केवल शक्ति को ही नहीं वशिष्ठ के जितने पुत्र थे सभी को उसने खा गया शक्ति और वशिष्ठ के दूसरे पुत्रों के भक्षण में कलमास का राक्षसपना तो कारण था ही इसके सिवा विश्वामित्र ने भी पहले द्वेष का स्मरण करके किंकर नाम के राक्षस को आज्ञा दी थी कि वह कलमस पाद में प्रवेश कर जाए जिसके कारण वह ऐसे नीचकर्म में प्रवृत्त हुआ वशिष्ठ जी को यह बात मालूम हुई उन्होंने जाना इसमें विश्वामित्र की प्रेरणा है फिर भी उन्होंने अपने शोक के वेग को वैसे ही धारण कर लिया जैसे पर्वतराज सुमेरु पृथ्वी को उन्होंने प्रतिकार की सामर्थ्य होने पर भी उनसे किसी प्रकार का बदला नहीं लिया एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर लौट रहे थे इसी समय ऐसा जान पड़ा मानो उनके पीछे पीछे कोई सड़ंग वेदों का अध्ययन करता हुआ चलता है वशिष्ठ ने पूछा कि मेरे पीछे पीछे कौन चल रहा है आवाज़ आई कि मैं आपकी पुत्र शक्ति पत्नी अदृश्यंती हूँ वशिष्ठ बोले बेटी मेरे पुत्र शक्ति के समान स्वर से सांग वेदों का अध्ययन कौन कर रहा है अदृश्यंती ने कहा आपका पौत्र मेरे गर्भ में है वह बारह वर्ष से गर्भ में ही अध्ययन कर रहा है यह सुनकर वशिष्ठ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने सोचा अच्छी बात है मेरी वंश परंपरा का उच्छेद नहीं हुआ यही सब सोचते हुए वे लौट ही रहे थे कि एक निर्जन मन में कल्मासपाद से उनकी भेंट हो गई कलमासपाद विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित उग्र राक्षस से आविष्ट हो होकर वशिष्ठ मुनि को खा जाने के लिए दौड़ा उस क्रूरकर्मा राक्षस को देखकर कर अदृश्यंती डर गई और कहने लगी भगवान देखिए देखिए यह हाथ में सूखा काठ लिए भैंक कर राक्षस दौड़ा आ रहा है आप इससे मेरी रक्षा कीजिए वशिष्ठ ने कहा बेटी डरो मत यह राक्षस नहीं कलमास पाद है यह कहकर महर्षि वशिष्ठ ने हूंकार से ही उसे रोक दिया इसके बाद उन्होंने जल को हाथ में लेकर मंत्र से अभिमंत्रित किया और कलमास पाद के ऊपर डाला वह तुरंत साप से मुक्त हो गया बारह वर्ष के बाद आज वह साप से छूटा उसका तेज बढ़ गया वह होश में आया और हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ से कहने लगा महाराज मैं सुदास का पुत्र कलमासपद कलमासपद आपका यजमान हूँ आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ वशिष्ठ जी ने कहा यह सब बात तो भैया समय समय की है अब जाओ तुम अपने राज्य की देखभाल करो हाँ इतना ध्यान रखना कि कभी किसी ब्राह्मण का अपमान न हो राजा ने प्रतिज्ञा की महाभाग्यवान ऋषि श्रेष्ठ मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करूँगा उनका प्रेम से सत्कार करूँगा क्षमाशील महर्षि वशिष्ठ इसी पुत्रघाती राजा के साथ अयोध्या में आए और अपने कृपा प्रसाद से उसे पुत्रवान बनाया इधर वशिष्ठ के आश्रम पर अध्यंती के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ स्वयं भगवान वशिष्ठ ने पराशर के जातक कर्मादि संस्कार कराए धर्मात्मा पराशर वशिष्ठ मुनि को ही अपना पिता समझते थे और पिताजी पिताजी कहकर पुकारते थे एक दिन अध्य ने बतलाया कि ये तुम्हारे पिता नहीं दादा हैं इसी प्रसंग में पराशर जी को यह भी मालूम हुआ कि मेरे पिता को राक्षस ने खा डाला यह सुनकर उनके चित्त से बड़ा दुख चित्त में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया महर्षि वशिष्ठ ने प्राचीन कथाएँ कहकर उन्हें समझाया और आज्ञा की कि तुम्हारा कल्याण इसी में है तुम क्षमा करो किसी को पराजित मत करो तुम्हें मालूम ही है कि इन राजाओं की जगत में कितनी आवश्यकता है वशिष्ठ के समझाने बुझाने से परासर ने राजाओं को पराजित करने का निश्चय तो छोड़ दिया परंतु राक्षसों के विनाश के लिए घोर यज्ञ प्रारंभ किया उस यज्ञ से जब राक्षसों का नाश होने लगा तब महर्षि पुलस्थ और वशिष्ठ ने उन्हें समझाया परासर क्षमा ही परम धर्म है तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमा की मूर्ति हैं मनुष्य तो यो ही किसी की मृत्यु का निमित्त बन जाता है तुम यह भयंकर क्रोध त्याग दो शिष्यों की आज्ञा से परासन ने भी क्षमा स्वीकार की और अपने यज्ञाग्नि को हिमाचल में छोड़ दिया वह आग अब भी राक्षस वृक्ष और पत्थरों को जलाती फिरती है।